कार्य कर्म करके फल सुखाद संसार से संसार तीन प्रकार प्रत्येक सात्विकादेदन तैविकादेश संसारभूतमें किंचित गुणस्पृष्ट क्वचि भविष्य की आशंक संसार के अंतर्भूत कई भी पदार्थ गुणत्रय से असंबंध होगा कोई इस कम से अथ इधाराथ श्लोक आरभ्य प्रकरण उपसोक आरंभ करते, करते। नस्ती पृथिव्या प्रकृतिजेर प्रकृतिजेर प्रकृतिजेर मुक्तं मुक्तं मुक्तं सत्व प्रकृतिजे सैस्गु तत्स प्रकृतिजुण मु सैत् पृथिव्या दिवी देवे सेवा नास्तिक कोई ऐसे वस्तु सत्व नहीं ये पृथ्वी में हो जीवलोक में हो अ लोग प्रकृति जीर ए भी त्रिभी गुण मुक्तम प्रकृति से जाते ये सत्व रजत त्रिगुण से रहित कोई वस्तु हो ऐसा नहीं है अतः सब कुछ त्रिगुणात्मक है ठीक है संसार से गुण्त्रय संस्कृत प्रक्र संशे गुणतसबद्ध है अने वाला अल्लेष्य तदस्ति तस्दस्था तस्थिविया मनुष्याद प्राणीजा पृथ्वी मनुष्याद प्राणीजा अनेक प्राणीजा प्राणी वर्ग जितने हैं प्राणी से भिन्न नल जितने सूचने दिव्य देवे स्वन दीवलोक में भूवलोक में और देवे स्वलोक में सप्तम कोई भी पदार्थ प्रकृति ही प्रकृति का प्रकृति को जाते ही प्रकृति से होने वाले ये भी त्रिनी गुणी सपतम तीन गुणे से मुक्तम परिचर्तम तीन गुणे से रहता जब ख्या भवे न तदस्तिति तो पूर्व सम्बन्ध है ऐसे कोई वस्तु है तीन गुण से रही गुण तो संस्कृत सब कुछ है अन्य कहा जीव प्राणीजातम अन्य अपराणी इस अपराणी शब्द से प्रसिद्धि गृह थे अपराणी से भिन्न वृक्षादि भी स्थावर है पत्थर आदि जितने सब है त्रिगुणात्मक है तीन गुण से रहित कोई भी नहीं अनुवाद करते प्रकरणा उपसंहृत अन्वदति प्रकरण के अन्वादक सहित सप्त सप्तरजतम गुणात्मको अविद्या समूल अनर्थ उक्त सर्व तो संसार संसार क्रियाकार क्रिया च कारकांच फलां क्रियाकार लक्षण स्वरूप है संसार का क्रिया कारक फल <coughs> रूप तो तो तो संसार सत्तर जम गुणात्मक त्रिगुणात्मक है अविद्या सारा संसार अविद्या से कल्पित है समूल अनर्थ मूल के सारा अनर्थ है मूल है अविद्या अनर्थ है कहा में अनर्थत्वाच् त्याजत्म अनुष्ठ त्याज्य अनर्थत्व से अविद्या वस्तुवत्व भाना क्या अनर्थविसे त्याज्य अनर्थ क्यों है क्योंकि अविद्या अविद्या वास्तव नहीं वास्तव नहीं होकर के वस्तुवत् भान होता है इसलिए अनर्थ है अविद्या न कवल संदशिक किन्त पंचदश अध्याय में संसार लिखा नहीं अध्याय में क्या है ऊर्धमूल अध्याय में करके दिखाया पंचस रूप अच्छा तो करना अन्नेशन करना चाहिए ततः पद तत्पर गति असंगशादन करकेद संसार कल्पना से भी संसार का संसारधस्तीसाधन सम्य ज्ञान तक आह संसार निवृत्ति का साधन साधना समय ज्ञान पंचदश ज्ञान, कार्य असंगशा अनंतर संदर्भ वृत्तमूदनतरसदर्भतात्पर्य अच्छा का अनुवाद करके आगे ग्रंथ का तात्पर्य सहते त्रिगुणात्मक संसार कारण निवृत्तिपत्त प्राप्त यथा निवृत्ति से तथा वक्तव्य सर्वसंसार त्रिगुणात्मक है संसार कारण निवृत्ति अनुपत्व प्राप्त है तो सब त्रिगुणात्मक है संसार का कारण अविद्या अविद्या से सब कुछ बना है और जितने कार्य सो त्रिगुणात्मक है तो उसको नाश कौन करेगा अविद्या कारण की निवृत्त नहीं हो सकती निवृत्ति अनुपत्व प्राप्त होने पर यथात अनिवृत्ति संसार कारण की निवृत्ति होगी तथा वक्तव्य कहना है निवृत्सार शक्ति सत्तम परामृशते तक ये संसारगे गुणात्मक संसार ते तैत्म ऋणात्मक न चुणात्मता गुण प्रकृतियात्मक है उनके निवृत्ति तो आप नि प्रकृत नि अनादि अनाद न होगा एशंकायाधर्माष्ठा तत्वत्पत्ति गुणात्मक निवृत्ति यहाँ तथा उत्तर सधर्मजात वक्त उत्तरग्र प्रभति सधर्माष्ठा वर्णाश्रम विहित धर्माष करने से ही तत्व तो तो ज्ञान होता है सधर्माष्ठा तत्व तो तो ज्ञान उत्पत्ति है सधर्माष्ठान करने से ही अंतगुण सिद्धि से तत्व तो ज्ञान के प्रत्योगी गुणाना अज्ञात्मका अज्ञान का कार्य अज्ञात्मक इसलिए ज्ञान से उनकी निवृत्ति हो जाएगी यथावती तथा सदर्म जातम वक्तव्य इसलिए अपने अपने वर्ण का धर्म कहना है जिसके अनुष्ठान से अंत सिद्धि के द्वारा ज्ञान होता है तो अनुप्रवेश वर्ण प्रवृत्त धर्म जाता का उपदेश नहीं करेंगे तो उपसहार प्रकरण का विरोध होगा उपसहार करते थे धर्म भी कहना चाहिए सतत वर्ण का ब्राह्मण छत्र वही शुद्ध क्या धर्म करना चाहिए हाँ, कि गीता गीता उपसंहार उपसंहार करना गीताशास्त्र यद्यमृत्यर्थ सर्व उपसंहृत तथा मुख्य वीर अनुष्ठेय वक्तव्यवशिष्ट हाँ, आशंका गीताशास्त्रा उपसंहृत गीताशास्त्र का उपसार बनने पर भी यद्यपि सर्वेदास्मृत्यर्थपसपूर्ण वेद के सर उपस हो गया सारे गीता शास्त्र वेद कामति तथा भी को कुछ वक्त करना है कारण अवशिष्ट यद्यम आश्य आशंका एतावेद स्मृत पुरुषाथम्छद भी अनुश्चे इतने अच्छा भी जो चाहता है उसको अनुष्ठान करना है इते इसके लिए भी ब्राह्मण क्षेत्र विशादि आरभ्य है इसके लिए भी आज आरंभ करतेमाण निर्धारण वक्त शंका निवर्तन शास्त्रापार उभय चकारा था एवं चक्रिया है अनुठेय परिमाण निर्धारण अनु ब्राह्मण क्षेत्र वैसे को क्या अनुष्ठान करना है इतने ही अनुष्ठान करना है ये बताना है इसके सदस्य उक्त शंका निवर्तन ये शंका हुई मनुष्य के लिए कुछ अनुष्ठेय बाकी होगा ये शंका की निवृत्ति करना और शास्त्र के तो उपार शास्त्र तो उपकार करना है। जो गीता शास्त्र का वेगाथर्म तो चकार तो ब्राह्मण क्षेत्रीता सूत्रम उपन वर्णचतुष्ट अमजा चार वर्ण के, के अनु धर्मजात असंकीर्ण पृथक पृथक संकर्ण होता मिलवा असंकीर्ण अलग अलग सूत्र ब्राह्मण क्षत्रि विषाण शूद्राण पर कर्मा प्रभक्ता स्वभाव प्रभव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का और शुद्धों का कर्माणी स्वभाव प्रभवी गुण ही प्रविभक्तानि स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुण से कर्म विभक्त है कहा गया है अलग अलग अलग अलग स्वभाव के कारण अलग अलग कर्म ब्राह्मण क्षत्रिया ब्राह्मण क्षेत्र दंड सामस प्रथम ब्राह्मण एक पद में समास में आ गया भिन्न पदे समास में नहीं पद समा असम करण क्या है टीका मीडिया उपनयन संस्कार सत वेदाधिकारी संस्कार यज्ञ संस्कार होता है सभी वेद अधिकार कभी वेद्ययन करने के लिए सामसकरणम ब्राह्मण क्षेत्र विषयों का उपनयन संस्कार होता है वेद अध्ययन करने के लिए अधिकारयासकरण ब्राह्मण क्षेत्र विषय का सामस मै इतरेश इस तरह शुद्र उनका समास के अंतर्गत नहीं रखने में हेतु कहते भगवान भाच्यकार क्षुद्राणाम एक जाति वेद अन किसलिए एक जाति एक हाँ जाति ये शाम एक जाते हैं एक जन्म ब्राह्मण क्षेत्र विषय द्वीज कहते एक मातृगर्भा जन्म सौका है और द्वितीय जन्म होता है मोहजी बंधन योग्यम संस्कार होता है सभी ये योग्यम संस्कार होता है तो ये द्वितीय जन्म है शूद्रो का योग्य संस्कार नहीं है इसलिए एक जाती है उनका अधिकार नहीं, उन नहीं तो परम तक कर्मानी तो विभक्ता उनके कर्म विभक्त है इतने तरह विभाग व्यवस्थापिता अलग अलग विभाग करके व्यवस्थापित तो किसका क्या करना है में एक उपनयन वर्जित शुद्र एक जाति का क्या उपनयन वर्जित उपनयन संस्कार नहीं होता शुद्रों का कर्म नाम असंकीर्ण कर्म असंकीर्ण पृथक पृथक व्यवस्था के विषय प्रश्न पूर्वक प्रकटयती प्रश्न करके स्पष्ट करते कससे अलग अलग कर्म होगा ये प्रश्न है इसका उत्तर स्वभाव प्रभव स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुण से ही कर्म है स्वभाव क्या है स्वभाव ईश्वर से प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया मायां तो प्रकृति ईश्वर की प्रसिद्ध त्रिगुणात्मिका माया विद्यात ईश्वर की प्रभव यशां प्रभव प्रति का गुणा ते स्वभाव प्रभाव गुण होगे स्वभाव प्रभव माय से उत्पन्न समाधि कर्मानी तो अभिभक्ता ब्राह्मणादिना ये समाधि कर्म अलग अलग जाति के लिए ब्राह्मणादिना विभक्त है गुणों को लेकर टीका हमें स्वभाव प्रभावे गुणे इस अर्थांतर महा अभी तो अर्थ क्या स्वभाव प्रभाव गुणा स्वभाव से उत्पत्ति जिनकी माया से उत्पन्न होने वाले गुणों के अनुसार ये अर्थ क्या दूसरा अर्थ हैं अथवा का कारण हो होता है सत्गुण प्रभव कारण उत्पत्तिण सत्गुण कारण सत्वुण अदीक ब्राह्मणस्वभा होता है तथा क्षत्रियस्वोपसर्जन रज प्रभव रजगुण कारण क्षत्रिस्वभा का जिसमें सप्तुण उपसर्जन है रजगुण अधिक है सप्तुण उसके पीछे गौण रूप से ब्राह्मण सप्तगुण ही कारण व क्षत्रिय में सप्तुण भी है रजगुण थोड़ा अधिक है सप्तुण गौण हो गया वैश्य स्वभाव से तम उपसर्जन रज वैश्य स्वभावे रजगुण है किन्तु हाँ क्षत्रिय विशेष क्या क्षत्र में सप्तुण गौण रूप से है और वैसे में तम उपसर्जन हो गया तम गुण अपसर्जन सप्तुण भी नहीं हुआ नहीं सप्तगुण भी होगा अति कम ऐसे ब्राह्मण क्षेत्र वैसे स्वामी थोड़े थोड़े सप्तरज तम से है सभी तो अंतगुण शुद्ध शुद्धि होती है लेकिन मुख्य रूप से तम उपसर्जन रज स्वभाव का कारण है रजगुण से वैसे स्वभाव है जिसमें उसके पीछे तमोगुण गौण रूप से है शुद्ध स्वभाव रज उपसर्जन तमो प्रभव शुद्र का स्वभाव का कारण है तमोगुण जिसमें रजगुण गौण रूप से भी विपरीत है इस तम उपन रज इसजन तम टीका उत्तम व्यवस्था कार्यदर्शन प्रमाणी इस व्यवस्था में कार्य दिखता है कार्यदर्शन प्रमाण कहते हैं प्रशांति ऐश्वर्या अमूढ़ता स्वभाव दर्शन चतुर्णा चारिवर्ण में ब्राह्मण के लिए क्षेत्र ऐश्वर्य चेष्टाणिज्य कृषि अवी शा और मूढ़ता ऐश्वर्य शा स्वभाव स्वभाव दर्शन चारिविष स्वभावीता स्वभाव शब्द से अर्थात महा अभी स्वभाव शब्द का दूसरा अर्थ आवश्यकता अथवा जन्मांतरकृत संस्कार हो। नाम, वर्तमान जन्मनी तो स्व्यामुखेन्गत स्वभाव सब स्वभाव गुणा। सुना नवकार माया का, माया से उत्पन्न गुण दूसरा सामान्य स्वभावे, ब्राह्मण का स्वभाव प्रशांति क्षत्रिय का स्वभाव ऐश्वर्य इसका कारण है सप्तुण रजगुण तमोगुण इत्यादि बता दिया और तृतीय अर्थ करते जन्मांतर के तो संस्कार अन्य जन्म में किया गया कर्म ध्यान ज्ञान आदि जन्म संस्कार सब है वो संस्कार प्राणी ने वर्तमान जन्म नहीं तो सब कार्यामुखे अभिव्यक्त तब वो जीवो में बहुत जन्म में बहुत प्रकार अनुभव किया तो सब संस्कार वासना है किंतु अभी जो कर्म फल भोगना होता है उसी कर्म के अनुसार स्कार की अभिव्यक्ति होती है तो संस्कार तो बहुत है मनुष्य बनता है तो मनुष्य संस्कार अभिव्यक्त होते पशु बनता, तो बनता होते। है तो पशु संस्कार पक्षी बनता है तो उसके संस्कार अभिव्यक्त होते है उन्ना सिंचता है ऐसे भी विभिन्न संस्कार है वर्तमान जन्म में स्वारी अभिमुख प्रे अभिव्यक्त कार्य अभिमुख होते कर्म जो फल देंगे कर्म फल देने के लिए उसके अनुसार स्वभाव होना चाहिए तो कार्य अभिमुख अभिव्यक्त होता है स्वभाव वो स्वभाव से ही गुण की उत्पत्ति तो स्वभाव है प्रभाव ऐसा स्वभाव हो गया अपने जन्म के द्वारा कर्म उपासना चिंतन आदि के संस्कार से जो अभी अभिव्यक्त हुआ जिसका जैसे स्वभाव अभिव्यक्त हुआ उसके अनुसार उसका गुण होता है स्वभाव है प्रभव एसाम ये गुणा, गुणा स्वभाव प्रभा स्वभाव कर गया जो संस्कार अभी फल देने के लिए उद्भुत तो हो गया अभिव्यक्त हो गया उसके अनुसार उसके गुण होते हैं। गुण प्रादुर्भाव निष्कारण तो अनुभव देखा किस में गुण सत्व गुण अधिक है किसी में रज गुण अधिक है किसी में तम गुण अधिक है गुणों का जो प्रादुर्भाव होता है बिना कारण कैसे होगा किसी में किसी गुण अधिक क्यों होता है तो स्वभाव उसका कारण है गुण प्रादुर्भाव का कारण स्वभाव जैसे कर्म व अपना अभिव्यक्त हुआ फल देने के लिए वो सब स्वभाव जिसका जैसे स्वभाव उसके अनुसार गुण अभिवक्त तो होते हैं ठीक है में किमित गुणाधिव्यक्तर उत्तर वासनाधीन गुणों के अभिव्यक्त ही वासना के अधिन वासना है संस्कार पूर्व क्या हुआ भोग क्या हुआ कर्म क्या हुआ तो संस्कार है ये संस्कार के अधिन ही गुणों के अभिव्यक्त क्यों इसलिए उत्तर तो गुण प्रादुर्भाव से निष्कारण के अनुभव गुण किसमें कौन प्रकट होता है बिना कारण नहीं हो है स्वभाव के अनुसार गुण अभिव्यक्त वे होते हैं नास्ती गुण प्रादर्भाव निर्गुण प्रकृत कारण तो अतः गुण के प्रादुर्भाव निष्कार प्रकृत से तो गुणोत्पन्न होते प्रकृति गुण प्रकृति तो जाता प्रकृत से गुणोत्पन्न गुणक प्रकृति कथन करोपना स्वभाव कारण विशेष सामान्यतः प्रकृति कारण ही अलग अलग गुणों का कारण है स्वभाव वासना कारण मित्र गुण व्यक्ति निमित्त तम विवसित वासना है कारण जो कहा गया गुण की अभिव्यक्ति का निमित्त कारण है वासना अपने संस्कार के अनुसार गुणों की अभिव्यक्ति होती है। और गुणों का उपादान कारण प्रकृति प्रकृति से उपादान प्रकृति से उपादान कारण ही सब का उपादान कारण प्रकृति है सप्तुण हो तम चमगुण सब का उपादान कारण प्रकृति सामान्य सामान्य हो गया और विशेष कारण क्या है कहा सप्त गुण अधिक है कहा रजगुण अधिक है वो विशेष होने के क्या कारण है प्रकृति तो सबका बराबर है त्रिगुणात्मिक प्रकृति इसलिए उपादान कारण में कोई विशेष नहीं निमित्त कारण विशेष है और वासना ही स्वभाव विशेष निमित्त कारण है गुण अभिव्यक्ति उसके अनुसार इसमें सप्तगुण रजगुण चमगुण होता है उत्तम उपस इसे उपहार करते एवं स्वभाव प्रभव प्रकृति प्रभव सत्वतम गुण स्वक्यापेण सामीन कर्मा प्रवता स्वभाव से होने वाले जो गुण प्रकृति तो उनका उपादान कारण प्रकृति प्रभवी प्रकृति उपादान कारण स्वभाव निमित्त कारण न इससे उत्पन्न होने वाले जो गुण सत्वतम गुण इन गुणों के गुण से तो कार्यापेण गुण का कार्य के अनुसार ही कर्म विभक्त है समाधि कर्म ब्राह्मण क्षेत्र वैसे सुधरों का कर्म विभक्त अपने गुण के अनुसार कार्य ऐसे ही स्वभाव प्रभव ही सप्ताधि गुण ब्राह्मणादिना कर्मान कविवक्ता उत्तम आक्षिपति ब्राह्मणादि का जो कर्म है स्वभाव से होने वाले सप्ताधि गुणों से विभक्त कहते हो इसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्व से नु शास्त्र प्रभक्ता शास्त्रों ने विहिता ब्राह्मणादिनाम समाधि ने कर्मा कथम उचित सप्तादिगुण प्रभक्ता शास्त्र के द्वारा विभक्त किया गया किसका क्या कर्मा है शास्त्र के द्वारा विहित है ब्राह्मणादि नाम समो दम तप शौचात का कर्म है युद्ध में युद्ध का युद्ध चापे पलायन शौर्य तेज धृतिया शास्त्र के तरह कथम उचित सत्ता प्रभूता के आ तो गया ठीक नहीं शास्त्र धर्म विभाग हेतु सत्वादी विशेषअपेक्ष विभाग ज्ञापय विभाग हेतु तो उत्तिर अविरुद्धा का शास्त्र के दर तो विभाग क्या गया था। विभाग का हेतु सब आदि विशेष अपेक्षा और विभाग ज्ञापक विवाह का है तो शास्त्र है विभाग कैसे होता है सब आदि विशेष अपेक्षार जिसका जैसे गुण है स्वभाव के अनुसार सब जो तम गुण होता है उसकी अपेक्षा करके शास्त्र विभाग का ज्ञापक ज्ञान जनक है विभाग ज्ञापक शास्त्र से ज्ञान होता है कि क्या कर्म है अब सब आदि गुणों को लेकर के जिसका जैसा स्वभाव उसका अनुसार ही गुण कर्म विधान किया गया इसे उभय प्रभाग हेतु शास्त्र विभाग हेतु और स्वभाविक विभाग हेतु सत्ता नहीं तो दुष शास्त्रेना ब्राह्मणादीना सत्तादी गुण विशेष अफेश कर्मा प्रभक्ता न गुणानपेक्षापेक्षाई शास्त्र प्रभक्ता कर्मा गुण प्रवक्ता है शास्त्र के द्वारा भी ब्राह्मण आदि का जो कर्म कहा गया शुवादि गुण विशेष अपेक्षा है जिनका जैसे गुण स्वभाव से होता है उसे गुणों के अपेक्षा करके ही समाधि कर्माणी जो रविभक्ता शास्त्र में कहा गया समाधि कर्म विभोक्त कहा गया, कि के गया न कि गुण अनपेक्षा है गुणों की अपेक्षा नहीं करेगी शास्त्र के बड़े विधान कर दिया जबरदस्त से ऐसा स्वभाव तो उनका ऐसे गुण होता है इसकी अपेक्षा करके उनका कर्म विधान किया गया शास्त्र प्रभुगता होने पर भी कर्म गुण प्रभिभुक्ता नहीं गुण से भी होता स्वभाव जिनका जिसे गुण होता उसके अनुसार कर्म विधान किया गया शास्त्र में यदि कविभक्ता कर्मा प्रश्न द्वारा विजि दर्शे पृथ पृथ कर्म है प्रश्न के द्वारा करके दिखाते इति का उच्य कर्म क्या क्या कर्म है कौन क्या कर्म हे समप शौच शांतिरार्ज में बच ज्ञान विज्ञान्यज्ञान सम अंतरीद निग्रह सहरेन्द्र निगृह तप शौच शुद्धि क्षमा आज सरलता ज्ञानम शास्त्रा के ज्ञान विज्ञान अनुभव आस्तिक अस्तिक्व्य का ब्रह्म कर्म स्वभाव ब्राह्मण का ये स्वभाव है कर्म सममस् यथा व्याख्या कर पहले कहा गया है अंत कर्ण उपम बाह्य कर्म उपर से ये कहा गया स्मारक यथा व्याख्या यथ व्याख्यादर्शित शरीरवास्यप दिखा तपो तप शारी शारी गया। शारीरादी शारी शौचेदागे उक्त बाह्य उज्ज्वलाध्यादनम अभ्यंतर अंतग्री पहले कहा गया है शौचम व्याख्यातम पहले कहा गया है शांति क्षमा आर्जकार से विधिता सरलता है ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक अस्तिक शब्दता आगमे यास्ति के भाव ब्रह्म कर्म ब्राह्मण जाते कर्म ब्रह्म कर्म विचार स्वभाजा क्षण नकृषा मन विचाराहीत्यं खिचा साधनी क्षान का शास्त्रीय तो पदार्थ ज्ञान आदेश विज्ञान शास्त्र स्वान्नुभपर्य स्वादन तो शास्त्रीय अनुभ पर्यत करना स्वभाव्यादा त्यावशब्द का तीन प्रकार का एक का माया एक स्वभाव अपने अपने स्वभाव जो अपने संस्कार के अनुसार जो अभिवेक्वा गुण के अन्सार यद स्वभाव गुण प्रविहता तदेवक्त स्वभावजन यहाँ जो स्वभाव सदस्य वही तीन प्रकार स्वभाव सदकार स्वभाव जन ये कर्म है ब्राह्मण जाति का शौर्य तेज धतेदाक्ष युद्धे चाप्यपलायन दानमीश्वर भाव क्षात्र कर्म स भाव शौर्य सुर से भावशौर्य तेज़े तेज़े बता क्या धृतिधर्यधारणा लक्ष्य स्वभाव्युद्धेपलायन युद्ध से परावृतिश्वर भाव छात्र कर्म स्वभाव छत्रसभागौर्य शूर भाव एक शुरस्थत विक्रम बलवत्तरान अभी प्रहार बलवत्न अहर कवि ये शरीर बलवत्नी अस्तेज कार्य प्रागलभ्यं एक प्रागलभ्यं का दर्शनीय इंद्रषा प्रागल, प्रागल, प्रागल, प्रागल दर्शनी नहीं प्रगल धृतिर्धारण महत्याम अभी विपदी देहेन्द्रिय उत्तम बनी चित्तवृत्ति धृतिरि व्या अत्यंत विपद होने पर भी देहेन्द्रिय को स्थिर कर रखने के लिए चित्त की वृत्ति ये धृति है इसकी व्याख्या करते अवस्थासु सुवसाद भवती यया धृतिया उत्तमभित जिस धृति से उत्तमित होकर सद्र सर्वासु अवस्था सुनवसाद नहीं होगा स्थिर रहेगा अत्यंत विपद अवस्था में पर ही धृति न दक्षता, क्ष में प्रत्युत्न्न प्राप्त कार्य शीघ्र ही व्यामोह युद्धे चाप्यपलायन युद्ध में अपरांग मुखी भाव शत्रु भी के से पीछे हटना नहीं आगे जाकर के मन पर स्वर्ग प्राप्त करेंगे युद्ध से उसका स्वभाव आगे जाना पीछे हटाना दानं दे द्रव्य से मुक्त हो सका दान भी छत्र का स्वभाव है द्रव्य मुक्त हो सौकर दान करना ईश्वर भाव से ईश्वर से भाव ईश्वर भाव क्या है प्रभु शक्ति प्रकटीकरण निश्चित अभियान प्रति अपनी जिसके ऊपर शासन करना है उनके प्रभु शक्ति प्रकट करना छात्रम कर्म ये क्षत्रिय जातेम कर्म छात्र कर्म स्वभावजन स्वभाव तो पूर्वस्त तो स्वभाव शब्द का तीन प्रकार से क्या था इसे समझना उस उत्पन्न कर्म वैश्यशूद्र कर्म विवक्ष वैश्यशूद्रदिगौरक्षणिज्यम वैश्यकर्म दोनों का कर्म का वैश्य, वैश्य कर्म कर्म शूद्र भावज क्ष गौरक्ष वाणिज्य वहीं से कर्म स्वभाव अशुद्री स्वभावज गौरक्ष वाणिज्यम कृषि गौरक्ष वाणिज्य कृषि गौरक्ष वाणिज्य कृषि भूमिर्वलखन भूमिकर्षण गा रक्षती गौरक्ष्य तस् तद्भाव गौरव पाशुपाल पशुपाल वाणिज्य विक क्रय विक्रयाद वैश्यकर्म वैश्य कर्म स्वभाव परचात्मक शुश्रषा स्वभाव कर्म शूद्रशा स्वभाव वैश्यशूद्र इसमें शौचम दानम तप श्रद्धा गुरुसेवा क्षमा दया विज्ञानम विनय सत्यम इति धर्म समुच्चय ये यह सबके लिए धर्म कहा गया शौचम दानम तप श्रद्धा गुरुसेवा यहाँ के परिचर्यात्मक शूद्र का स्वभाव सेवा वो सेवा अलग गुरु सेवा अलग है।, से है वो तो सामान्य वर्ण का सेवा करना गुरुसेवा क्षमा दया विज्ञान विनय सत्यम इस धर्म समुच्चय एक अलग-अलग के लिए सौकलग मनुष्य में कह सत्यम तप शौच हृद क्षमार्जव दया क्षमो दयाध्यानमेत द्या द्या धर्म सनातन सत्यम भूतहित प्रमसो दमन दम सप सधर्मर्ति सधर्माशन तपय शौच शंकरवर्जन शुद्धि सतोषो विषय त्याग शरीर शरीरअकार्य निवर्तन लद्या क्षमा द्वंदसहिष्णुत आर्जव समिति ज्ञान तत्थ संबोध क्षमशित समादूत ध्यान निर्वि मन कह रूप से ज वैश्लात्मक हृदया ओं मित्रो